सुनिधि ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इतने बड़े सूटकेस को रखने के लिए कोई लॉकर ही नहीं है आई बैंक में साइज का कोई बाउंडेशन नहीं है लॉकर मिल जाता है लेकिन इतना भारी सूटकेस वो अकेले लेकर गया कैसे होगा अमित के मन में सवाल उठा उसने सभी को भूख से मारा था और डिहाइड्रेशन के शिकार आदमी का वजन बहुत कम हो जाता है ऊपर से सूटकेस में ये भी लगे थे देव ने जवाब दिया अच्छा मुझे ये डॉक्यूमेंट्स भी बैंक से मिले हैं। सुदेश ने कुछ पेपर्स को नैना की तरफ बढ़ाते हुए कहा ये इसमें लॉकर को अलाट करवाते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे वो सब रखे हुए हैं उसके द्वारा साइन किए गए कागज भी इसमें रखे हुए हैं इसमें आपको उसकी हैंडराइटिंग भी मिल जाएगी और जिस अटेंडेंट ने इस संदिग्ध को लॉकर अलाउट किया था वो अभी भी आई बैंक में ही काम करती है उससे मेरी बात हुई अच्छा क्या कहा उसने कुछ उस बताया नैना ने, ने क्यूरियस होते हुए पूछा हाँ उसे तो सब याद था बोल रही थी कि चार सालों में शायद ही कभी कोई इतना बड़ा सूटकेस रखने के लिए बैंक आया होगा इसीलिए संदिग्ध के बारे में उसे सब कुछ याद था उसने बताया कि उसे जो आईडी मिली थी वो किसी फीमेल की थी जबकि उस संदिग्ध की चाल ढाल देखकर उसके मेल होने का शक हो रहा था लेकिन उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी तो उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी अटेंडेंट ने संदिग्ध से मास्क हटाने के लिए भी कहा था लेकिन वो माना नहीं किसी बीमारी होने की बात कहकर उसने मास्क हटाने से मना कर दिया था जहां तक मुझे लग रहा है कि उसे मास्क न हटाना पड़े इसीलिए बहाना किया था यहाँ तक के उसने मास्क हटाने वाली बात पर बैंक से वापस जाने की भी बात कही इसी वजह से बैंक वालों ने भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाला क्योंकि वो अगले दस साल के लॉकर अलॉट करवा रहा है। तो बैंक वालों ने भी अपना कस्टमर बचाने के लिए ज्यादा जहमत नहीं उठाई हम्म, मतलब ये कोई आदमी ही है निर्णय को सोचते हुए कहा अच्छा तुम्हें बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का कोई वीडियो नहीं मिला नो मैम प्रदेश ने नाम है सिर हिलाते हुए कहा बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुके हैं वहां का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला अच्छा जतिन नैना ने जतिन की तरफ देखते हुए पूछा तुम्हें कुछ पता चला इन डेड बॉडीज का आपस में कुछ कनेक्शन मिला कुछ सिमिलरिटी? नो मैडम अभी तक तो नहीं जतिन ने जवाब दिया किसी में कोई सिमिलरिटी भी नहीं मिल रही है बस वही है कि ब्यूरो चीफ साहब के अंकल मेहता साहब और उनकी वाइफ मिसेज सुनीता मेहता पति पत्नी है और कुछ तो पता नहीं चला और कुछ लग भी नहीं रहा कि इनमें कोई कनेक्शन होगा तो फिर हो सकता है कि कतिल लोगों को रेंडमली ही उठाकर मार रहा है किसी इन्वेस्टिगेटर ने बीच में ही बोलते हुए कहा या फिर ये भी हो सकता है की उन सब के प्लेस में कुछ सिमिलरिटी हो श्रेस बीच में बोल पड़ा हो सकता है की कातिले बदलापुर रहा करता हो और ये सारे विक्टिम भी वही कहीं से हो और फिर बाद में सब मुंबई आकर बस गए क्यूँकी ब्यूरो चीफ के अंकल मिस्टर ऋषि रंजन मेहता बदलापुर से गायब होती और बाकी के सब लोग मुंबई से गायब हुए है तो हो सकता है कि कािल बाद में मुंबई आकर बस गया हो हमें उन सभी प्लेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जहां कहीं से भी ये पांचों लोग गायब हुए हैं और एक एक कड़ी जोड़नी होगी तभी कुछ पता चल सकेगा नैना ने कहा और हाँ विक्रांत की थ्योरी भी सही हो सकती है हो।, हो सकता है कि इन पांचों विक्टिम ने अलग अलग टाइम पर कािल को कुछ नुकसान पहुँचाया हो या उससे कोई दुश्मनी मोल ली हो फिर उसने बदले की ही नियत से सभी को मारा रात में विक्रांत ओवर टाइम करने के लिए ऑफिस में नहीं रुका जबकि बाकी का पूरा स्टाफ रात भर पुलिस स्टेशन पर ही रुककर इस केस पर काम कर रहा था विक्रांत पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधे घर चला आया। उसने कर पर सबको बताया कि वो घर पर आराम करने के लिए जा रहा है क्योंकि वो बहुत थका हुआ है लेकिन किसी भी स्टाफ में इतनी हिम्मत नहीं थी की विक्रांत को वहाँ रुकने के लिए कह सके हाँ नैना जरूर उसे रोक सकती थी लेकिन अभी वो केस में बहुत ज्यादा उलझी हुई थी और ऐसे वक्त में वो विक्रांत के साथ माथा मार के अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी उसने भी विक्रांत को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया था वैसे विक्रांत घर पर सोने या आराम करने के लिए नहीं आया हुआ था वो घर इसलिए आया हुआ था क्योंकि उसे कुछ सोचने समझने के लिए एकांत चाहिए था पुलिस स्टेशन की भीड़ और शोरगुल में उसका माइंड कंसेंट्रेट नहीं हो पाता जब भी विक्रांत को किसी गंभीर और पेचीदे विषय पर सोचना होता है तो वो खुद को एकांत में कर लेता है घर पहुंचने के बाद उसने खुद के लिए बीयर की एक बोतल निकाल ली और फिर एक नोटबुक और पेन लेकर केस के बारे में गंभीरता से सोचने लग गया वो शुरू से लेकर अब तक के केस की स्थिति के बारे में विचार करने लग गया जब शुरू से उसे इस केस के बारे में पता चला था तब उसे ये केस किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगा था फिर जैसे जैसे वो केस में इन्वॉल्व होता गया ये उसके लिए कन्फ्यूजन का कारण बनने लगा अंत में अब ये केस विक्रांत के लिए पहली सा बन गया है लेकिन विक्रांत को ऐसी पहलियों को सुलझाने में बड़ा मजा आता है केस जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है वो विक्रांत के लिए उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाता है वो ऐसे केसेस पर और ज्यादा लग के काम करता है कुछ देर तक केस के बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ की ये केस इतना पेचीदा इसलिए लग रहा है तो क्यूँकी इन्वेस्टिगेटर्स इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ज्यादा दिमाग लग रहा है इसलिए यह कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है इन्वेस्टिगेटर्स रॉबरी और मर्डर दोनों को एक साथ जोड़कर चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक साथ दोनों के बारे में सोच रहे हैं इसीलिए कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है विक्रांत की समझ से केस की तह तक पहुंचने के लिए ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो जितना ज्यादा दिमाग लगेगा उतनी ही कंफ्यूजन बढ़ेगी और फिर केस पेचीदा होता चला जाएगा अभी सिंपली सिर्फ दो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए अगर इन दो सवालों के जवाब मिल गए तो फिर समझो कि केस सॉल्व हो गया पहला सवाल यह है कि आखिर लुटेरे बैंक से क्या लूट कर ले गए जैसा पहले ही नैना कह रही थी कि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा लॉकर से गायब क्या हुआ है तब तक हम अपने इन्वेस्टिगेशन को सही डायरेक्शन नहीं दे सकते और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बैंक रॉबरी का वहां मेरी डेड बॉडीज से कोई रिलेशन है क्या सच में वो लुटेरे लॉकर रूम से सिर्फ डेड बॉडीज को सबके सामने लाने के लिए आए हुए थे या फिर वो लॉकर लूटने के लिए पहुंचे हुए थे और अचानक से ही उन्होंने डेड बॉडीज को ला करके भीतर रखा हुआ देख लिया था वैसे सही मायने में यहां सवाल एक ही था अगर ये पता लग जाए कि लुटेरे बैंक से क्या चुरा कर ले गए थे तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनका डेड बॉडीज से कुछ लेना देना है या नहीं लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि बैंक से चोरी क्या हुआ है वैसे इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसका लॉकर रूम से सामान गायब हुआ है